श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पच्चासी तीस जून अट्ठारह ब्रह्म शक्ति अभेद सर्वधर्म समन्वय श्रीयुक्त मणिमल्लिक के साथ पंडित जी बातचीत कर रहे हैं मणिमल्लिक ब्रह्म समाजी हैं ब्राह्म समाज के दोषों और गुणों पर घोर तर्क कर रहे हैं श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं और फिर हंस रहे हैं कभी कभी कह रहे हैं यह सत्व का तम है वीरों का भाव है यह सब चाहिए अन्याय और असत्य देखकर चुप न रहना चाहिए सोचो कि व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ रही है उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए तब कहना चाहिए क्योंरी मेरा परलोक बर्बाद करने चली है अभी तुझे काट डालूंगा फिर हंस कह रहे हैं मणि मलिक का ब्राह्म समाजी मत बहुत दिनों से है उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश न करो पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं एक हिंदू बड़ा भक्त था सदा जगदम्बा की पूजा करता और उसका नाम लेता था जब मुसलमानों का राज्य हुआ तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना लिया और कहा अब तुम मुसलमान हो गया अब अल्लाह का नाम ले अल्लाह का नाम जपाकर वह आदमी बड़े कष्ट से अल्लाह अल्लाह करने लगा परंतु फिर भी कभी कभी जगदम्बा का नाम निकल ही पड़ता था तब मुसलमान उसे मारने दौड़ते वह कहता था दोहाई शेख जी मुझे मारना नहीं मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं परंतु करूं क्या भीतर जगदम्बा जो समाई हुई है तुम्हारे अल्लाह को धक्के मार निकाल देती है सब हंसते हैं पंडित जी से हंसते हुए मलिक से कुछ कहना मत बात यह है कि रुचि भेद है जिसके पेट में जो कुछ फायदा पहुँचाए अनेक धर्म और अनेक मतों की सृष्टि उन्होंने अधिकारी विशेष के लिए की है सभी आदमी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते और यही सोचकर उन्होंने साकार पूजन की व्यवस्था की है प्रकृति सबकी अलग अलग होती है और फिर अधिकार भेद भी है सब लोग चुप हैं श्री राम पंडित जी से कह रहे हैं अब जाओ देवताओं के दर्शन करो और बगीचा घूम कर देख लो दिन के पाँच बजे होंगे पंडित जी और उनके मित्र उठे ठाकुरबाड़ी देखने जाएंगे उनके साथ कोई कोई भक्त भी गए कुछ देर बाद मास्टर के साथ टहलते हुए श्री राम भी गंगा जी के किनारे नहाने के घाट की ओर जा रहे हैं श्री राम मास्टर से कह रहे हैं बाबूराम अब कहता है लिख पढ़ कर क्या होगा गंगा के तट पर पंडित जी के साथ श्री राम की फिर भेंट हुई श्री राम कह रहे हैं काली के दर्शन करने नहीं गए मैं तो इसीलिए आया हूँ पंडित जी ने कहा जी हाँ चलिए दर्शन करें श्री राम के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है आंगन के भीतर से काली मंदिर जाते हुए कह रहे हैं एक गाना है यह कह कर मधुर कंठ से गा रहे हैं मेरी माँ काली थोड़े ही है वह दिगंबरा मूर्ति काले रूप से ही हृदय पद्म को प्रकाशित कर देती है चांदनी से आंगन में आकर फिर कह रहे हैं घर में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो मंदिर में आकर श्री कृष्ण ने काली को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया माता के श्री चरणों पर जवा पुष्प तथा बिलवदल शोभा दे रहे थे त्रिनेत्रा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही है हाथों में वर और अभय है माता बनारसी साड़ी और भांति भाति के अलंकार पहने हुए हैं श्री मूर्ति के दर्शन कर भूधर के बड़े भाई ने कहा मैं वह कुछ नहीं जानता इतना ही जानता हूँ कि वह तो चिन्मयी है श्री राम कृष्ण अब लौट रहे हैं बाबू राम को उन्होंने बुलाया मास्टर भी साथ हो लिए शाम हो गई है घर के पश्चिम वाले गोल बरामदे में आकर श्री राम कृष्ण बैठ गए भावस्था है अवस्था अर्धबाह्य है पास ही बाबूराम और मास्टर हैं आजकल श्री राम कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं होती उन्हें तकलीफ रहती है आजकल राखाल नहीं रहते कोई कोई हैं परंतु वे श्री रामकृष्ण को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते श्री राम भावावस्था में कह रहे हैं छू ना रा छू अर्थात इस अवस्था में और किसी को छूने नहीं दे सकता तू रहे तो अच्छा हो पंडित जी देवताओं के दर्शन करके श्री रामकृष्ण के कमरे में आए श्री राम पश्चिम के गोल बरामदे से कह रहे हैं तुम कुछ जलपान कर लो पंडित जी ने कहा अभी मुझे संध्या करनी है श्री राम कृष्ण में मस्त होकर जाने लगे और उठकर खड़े हो गए गया गंगा प्रभास, काशी कांची यह सब कौन चाहता है अगर काली का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग करे इस संध्या की बात लोग कहते हैं परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता संध्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है परंतु संधि कभी नहीं पाती पूजा होम जप और यज्ञ किसी पर उसका मन लगता ही नहीं